चेतो दर्पण मजनम भवम्हाग्नि निर्वा फणं शेयक चंद्रिका वितरण विद्या बधू जीवन आ बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्वा Mas na panam param bidayate Shri Krishna sanki tanam. <coughs> करारिंदेन पदार बिंदम मुखार विंदे विनिवे श्रय तम बटसे पत्र पुटे शयानम बालम मनसा स्मरा यो ब्रह्मानं विदधा पूर्वं जो वै वेद प्रहृणति तस्वंहा दिव्यात्म बुद्धि प्रकाशम मुमह प्रपद्ये दिव्य तत्व जीव ब्रह्म जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी द सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों से ये नमक कमल ना भाई नहीं बोलते कोई खास कारण नहीं है लेकिन कुछ लोगों को यह बहुत बड़ा भ्रम है कि इसी में कुछ विशेषता है जो इनको सारे शास्त्र वेद के मंत्रों श्लोकों का नंबर भी याद है इसमें कुछ जादू है ऐसा तो कुछ नहीं है भागवत का साधारण सा श्लोक है चार तीस पच्चीस में कमलनाभा माने जिनकी नाभी से कमल उत्पन्न हुआ सर्वप्रथम ब्रह्मा हुआ जो कमल की माला पहनते हैं उनको पसंद होगी जिनके चरण कमल ऐसा बोला जाता है यानी कमल के समान लाल चरण है जिनकी आखें कमल के समान बड़ी बड़ी है उनको नमस्कार है ये चाहे संस्कृत में बोल दो चाहे हिंदी इंग्लिश में बोल दो <laughs> लेकिन मैंने बोलना बंद कर दिया कि लोगों का ओए रोग खत्म हो जाए अस्तु मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया एक कोई अनुर्वचनीय अलौकिक दिव्य परात् पर शक्ति है बल्कि यो कहिए कि शक्तिमान है जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम पावर परात पर यस्मात परम ना परम अस्तिकिंचित जिसके लिए वेद कहता है उसके अनंत नाम है अनंत रूप है अनंत गुण है अनंत लीलाए हैं, अनंत शक्तियाँ हैं अनंत ब्रह्मांड है अनंत है, है, बच्चे हैं। सब चीजें उसकी अनंत अनंत मात्रा की हैं। तो उन्हीं नामों में हमारे वेदों में ब्रह्म शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है ब्रह्म क्यों किया गया है ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत् बृंघयत तत्परम बृहत्वात् बृंघ वेद और बेदांग पुराण भी कहते हैं जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे खाली बड़ा होने से क्या लाभ हम ये ब्रिही ब्रिंगी धातु से मनन परत्य होकर ब्रह्म शब्द बना वेद में भगवान की एक परिभाषा बड़ी सुंदर सी की गई है निकृश्य छ आठ श्वेताश्त और उपनिषद जिसके बराबर कोई न हो बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं, नहीं। हाँ तो ऐसा कोई एक ब्रह्म है भगवान है परमात्मा है गॉड है अल्लाह खुदा अनंत नाम हमारा ये संसार जो आप लोगों के सामने है ये एक दिन नहीं रहेगा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 अर्थात एक भगवान था और एक भगवान है और एक भगवान रहेगा अहमेवा समय वग्रे नान्य सदसम और यदिच अयोगिष्यत सोस में हम भागवत दो नौ बत्तीस अकेले था अकेले है अकेले रहेगा आ, अकेले है आ, ये ये दूसरा वाक्य आपका सही नहीं है अरे वो अकेले ही है वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुदा बदंत और ये भागवत तो कह रही है अजय तत् भागवत में एक बड़ा सुंदर निरूपण है ये संसार जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं न चांतर न न पूर्वम ना, ना, ना पिचापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच जगत चज ये जगत भी वही है ब्रह्म आज तो ये बात मैंने अनेक प्रकार से आपको डिटेल में समझाया है मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक ब्रह्म था ये तो आप मानते हैं? हाँ। क्योंकि बेद फिर कह रहा है तस्मा देखा की न अकेले उसका मन नहीं लगा तो मतलब अकेले ही था सब सबई नहीं द्वितीय माइचत और उसने पहली इच्छा यही की कि मैं अनेक बन जाऊ मैं बन जाऊ अनेकों को बुलाऊ नहीं तो साइमे वात्मान दा पात इसलिए हम कह रहे हैं कि वेदो शास्त्र जो कह रहे हैं कि यदे ये जो कुछ है सब भगवान नहीं है शुद्ध महापुरुष सब भगवान के रूप में देखता है हरि नाम के योगीश्वर ने महात्माओं का लक्षण बताया था सर्वभूतेशु ज पशेत भगवत भाव आत्मना भूतान भगवत भूतान भगवत तात्मन हे ये महापुरुष का लक्षण है अरे आप लोग तो रामायण भागवत सब जगह सुनते रहते हैं महात्मा लोग सब जगह भगवान को देखते हैं और कुछ है ही नहीं वासुदेव सर्वमिति सात गीता <coughs> द्रव्यम कर्म च का लक्ष्य स्वभाव जीव एव च परो ब्रह्म न चाथोस्ती सत्पथा दो पांच चौदह भागवत वासुदेव के सिवा कुछ है नहीं वेद कहता है पुरुष वेदग्व सर्वम यद भूतम यज्ञ भाव्यम तीन पंद्रह श्वेता चतुरोपनिषद छत सुबालोपनिषद ने भी ये मंत्र है पुरुषे वेदं भूतं भव्यं दो छ पंद्रह भागवत सब भगवान ही है और कुछ नहीं है ईशावास मिद्भम सर्व ईशावासोपनिषत् पहला मंत्र एक बहुधा कल्पयन्ति एक भगवान है उसको ये ब्राह्मण लोग विद्वान लोग अनेक बताते हैं फिर डाउट होता है कि ये अनेक दिख तो रहा है हा ये जो दिख रहा है ये क्या है एक जीव है एक माया है दो तो दिख रहा है अब तीसरा तो दिख नहीं रहा है शास्त्र वेद कहते हैं तीसरा तो मेन है हम उसी के अंश है उसी की शक्ति है तो क्यों जी हम उसी की शक्ति है हा? तो कोई भी शक्ति क्या शक्तिमान से पृथक होती है अरे अग्नि है हाँ, वो जलाती है प्रकाश करती है हाँ, तो क्या ये जलाने का काम अलग रहता है अब अग्नि अलग रहती है अरे जलाने का काम मिट जाए तो अग्नि नाम ही ना रहे उसका कोयला कहो खाक कहो कोई शक्ति अरे हम लोग भी शक्तिमान है जीव भी अल्प शक्तिमान है वो तो सर्व शक्तिमान होगा भगवान बस हम लोग देखते हैं सुनते हैं सुखते हैं रस लेते हैं स्पर्श करते हैं सोचते हैं निश्चय करते हैं कर्म करते हैं ह भगवान भी तो यही करता अरे भाई लिमिट का फर्क है ना? तो लिमिट का फर्क तो हमारे संसार में भी है एक मामूली बुद्धिमान है एक बड़ा बुद्धिमान है एक मामूली शारीरिक शक्ति वाला है एक बड़ा पहलवान है ये अंतर तो हमारे संसार में भी है ठीक है वो अनंत शक्तिमान होगा तो शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रहती उसे भगवान की ब्रह्म की अनंत शक्तियां हैं पराश शक्तिर विविधा ही वश्रु हुते स्वाभाविकी स्वाभाविक शक्तियां हैं उसकी कहीं से आती जाती नहीं जैसे स्वाभाविक शक्ति है अग्नि में जलाने की यह क्यों है है। स्वाभाविक शक्ति में क्यों नहीं पूछते नेचुरल में क्यों नहीं पूछा जाता जिसका रीजन हो उसमें क्यों का क्वेश्चन होता है और नेचर में क्या क्वेश्चन करोगे वो तो नित्य स्वभाव है हरेक का बाप होता है जी हां होता है लेकिन भगवान का बाप नहीं है क्यों फिर क्यों बोले चुप वो तो आदि है अनादिर सर्व कारण कारणम तो भगवान की शक्तियां हैं वर्तमान में वो शक्तियां भगवान में चली गई तो भगवान को आप कहते हैं एक है बिचारा मन नहीं लगा <laughs> तो वो भगवान जिसकी शक्तियां अनंत हैं और स्वाभाविक हैं उन्हीं में से दो शक्तियां ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष हैं अर्थात हम लोग और एक माया जड़ संसार माया का और एक भगवान है वो अकेला था तब भी था अब वही आ गया बाहर तो क्यों जी अगर भगवान ही बाहर बन गया है संसार तो यहां दुख अशांति आदि क्यों है भगवान तो आनंद ही आनंद है, अरे भगवान सर्व व्यापक है वो आनंद ही आनंद है तुम्हारे ऊपर माया का मोतियाबिंद बिंद है इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है जिनका ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है संत लोग कहते हैं तुम लोग अंधे हो है तो सर्वत्र वो मैं देख रहा हूं देख रहा हूं सुन रहा हूं उससे बात कर रहा हूं उससे प्यार कर रहा हूं जैसे तुम लोग माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हो हम लोग कहते हैं गप्पी है क्योंकि हम वहां पहुंचे ही नहीं अरे रे तुमको क्या समझाऊ तुम उसी में रहते हो सप अरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठ चार नौ प्रश्नोपनिषद देखो भेदिनी ऋचाओं का चमत्कार छंदोगषद लीजिए वो क्या कहता है वो कहता है तत्व तू ब्रह्म ही है ये एक तू ब्रह्म ही है संसार भी ब्रह्म ही है तत्व असित छे आठ सात और उसी मंत्र में आगे कहा जाता है दूसरा मंत्र छांदोग का जलानित शांत तो उपासित तो। ये जीव और ये माया ये सब उसी से पैदा हुए हैं जिसको तैतरीय उपनिषद ने बताया था तो भूतानी। ये तो वायुमानी भूतानी जयंते हुए हैं उसी एक भगवान से तीन एक आनंदो ब्रह्मे की बजानात आनंदात देव कल मान भूतानी जायंते तीन उपनिषद तो वो भगवान जब अकेला था तो भी ये सब जीव और ये माया सूक्ष्म शक्ति और सूक्ष्म जीव भी होता है मैंने हजार बार समझाया है अणु है तो ये जीव और सूक्ष्म माया शक्ति महाप्रदय में भगवान में लीन हो गई थी और भगवान ने दया करके जब प्रकट किया संसार जिसको हम संसार बोलते हैं तो वो अंदर वाले को ही बाहर कर दिया तो जो बाहर पहले था महाप्रलय के पहले तो जो जैसा था जहां था जो था वैसे ही प्रकट कर दिया तो पहले भी संसार में आनंद नहीं था और संसार नक्षवर था भगवान की तरह नित्य नहीं था और ज्ञान रहित था सर्वज्ञ नहीं था जीव जैसे पहले कब से जी अनादिकाल से अनादिने सदा से मायाबद्ध है इसलिए अज्ञान युक्त है इसलिए आनंद रहित है और माया में तो आनंद होता ही नहीं वो तो जड़ वस्तु भगवान की हर चीज दो विरोधी धर्म वाली है अरे देखो संसार में भी आग क्या करती है जलाती है लेकिन आप लोग आग में बैठे हैं जल तो नहीं रहे आग में बैठे हाँ ये लाइट क्या है प्रकाश जलाता नहीं और आग जलाती है आप लोग नहीं जानते एक आग अंदर आपके पेट में भी है उसको जठराग्नि कहते हैं अगर वो ना हो तो जो आप खाते हैं वही क्यों वही धरा रहे पानी में आग होती है अरे बिजली निकालते हैं ना नो तो दो दो विरोधी धर्म इस संसार में भी सर्वत्र है एक पेड़ को ले लो ये क्या है गुलाब एक कांटे भी है आ, फूल भी है फूल को देखा क्या बढ़िया ये पेड़ को धन्य है ऐसा फूल बनाता है और अगर कांटा लग गया ये है बेवकूफ पेड़ है और ऐसा तो कांटा लग गया खून निकल रहा अरे वही पेड़ तो है जिसकी आपने तारीफ की थी आपके शरीर में बाल है नाई बाल काट रहा है आप सो गए ठा हु उठिए बाल बन गया आपका अच्छा अच्छा अच्छा जड़ वस्तु चेतन से पैदा हो रही है सर्वत्र आश्चर्य इतना बड़ा शरीर हम लोगों का बन गया आख नाक कान सब अलग अलग काम करने वाले कैसे बन गया माँ के पेट में और ये पेट में हा और ये इतनी गंदी जगह इतनी छोटी सी जगह गर्भाशय और कैसे बन गया जी निराकार से साकार हो गया सब चीजें सर्वत्र जब उसकी रीजन में के रीजन के रीजन के अंतिम तह पर पहुंचो तो माथा चुप हो जाएगा सन्न हो जाएगा बंद हो जाएगा बुद्धि का विराम हो जाएगा कोई भी वैज्ञानिक का बाप हो अनंत काल तक रिसर्च करे जब प्रकृति के अंतिम चोटी पर पहुंचेगा तो चुप हो जाएगा इसके आगे मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है इसका रीजन जरूर है इसका रीजन वो है भगवान उसको तुम नहीं समझ सकते उसके समझने का उपाय होता है तो ये ब्रह्म और जीव ये भिन्न भिन्न भिन भी है और एक भी है देखो भिन्नता वेद कह रहा है युरस्म लोके पुरुषो तीन चौदह एक छांदोग्योपनिषद मनोमय प्राणशरी भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वस सर्वमितभ्यास तो वाक्य नादर तीन चौदह दो छ्योपनिषद एस मतमा अरे देखो कितना स्पष्ट कह रहा है वेद एस वो भगवान जो है मा, माने मेरा आत्मा वो मेरी आत्मा है मैं उसका शरीर हूं तो शरीर और शरीर में भेद नहीं होता बिना शरीरी के शरीर रह नहीं सकता देखो जब प्राण निकलता है जीव जाता है तो शरीर अरे सुनो जी अरे आप क्या सुने जी वो तो चला गया सुनने वाला वही कान वही आख सब रो रहे अरे क्यों रोते हो भाई अरे अब न बोलता है न सुनता है न देखता है हमारे मतलब का नहीं रहा अरे ऐसी घृणा न करो भाई हमेशा पूजा करते थे हमारे पिताजी हैं माताजी जी है, माता है पति जी है अरे नहीं नहीं हटाओ उनको जलाओ जल्दी जलाओ नहीं घर में बदबू हो जाएगी देखो कितना स्वार्थी है मनुष्य और लंबी लंबी बातें करता है जब जीवित रहता है हा तुम तो हमारे प्राण प्यारे हो कोपा प्यारे हो धोखा <laughs> देता तो वेद कहता है एश एस आत्मा, तीन चौदह तीन तो फिर वेदों ने कहा लोग अब भी डाउट करेंगे तो मैं साफ साफ कह दूं फिर वेद ने कहा ए श्रम आत्मा ए ब्रह्म तीन चौदह चार ये जो मैं बता रहा हूं कि यह हमारी आत्मा है इसका नाम ब्रह्म है लो गधा भी समझ जा तीन चौदह चार और वेदांत ब्रह्म सूत्र में भी इसी का समर्थन कर दिया सर्वत्र पदेशात, एक दो एक विवक्षित गुणोपत् दो दो शब्द विशेषात एक दो पांच स्मृतेश्च, एक दो छे बृहदारण्य को उपनिषद ने भी साइन कर दिया एसता आत्मा वो ब्रह्म तुम्हारी आत्मा है तीन सात तेईस सुबालोपनिषद ने भी कह दिया यरम शरीरम य पृथ्वी शरीरम यीरम जस्य तेज़ शरीरम जस आकाश शरीरम जस से अव्यक्तम शरीरम ये सब हम भगवान के शरीर है वो हमारी आत्मा है और फिर भी बोले लोग कहते हैं कि सब एक है अरे एक भी है और अनेक भी है मैंने कितने वेद मंत्रों के और शास्त्रों के और श्लोकों के द्वारा पुराणों के बताया है कि भगवान और जीव में बहुत बड़ा भेद है और सबसे बड़ा भेद एक समझ लो और सब भूल जाओ वो मायाधीश है हम मायाधीन हैं बस इसी रीजन से सारे भेद हैं ये रीजन है मायाधीन होने से पहला क्या हुआ देखो माया के दो रूप होते हैं एक जीव माया एक गुण माया जीव माया हमारे ऊपर हावी है हम उसके अंडर में है वो भी दो प्रकार की होती है आवरणात्मी का माया विक्षेपात्मी का माया तो एक माया ने तो हमारे ज्ञान को आवृत कर दिया ढक दिया तो विपरजय हो गया हमको ब्रह्म हो गया यानी अपने को शरीर मान दिया ये माया का पहला उपद्रव और फिर विक्षेपात्मिका संसार में आसक्त करा दिया ये दोनों काम माया ने किया है बस सब बंटा ढार हो गया अब सब बीमारियां आ गईं। अपने को शरीर मानते ही सबसे अटैचमेंट होने लगा मां बाप बेटा स्त्री पति इंद्रियों के विषय संसार से ऐसा खाओ तो आनंद मिलेगा ये देखो तो आनंद मिलेगा बीमारी बढ़ती चली गई ये सब का एक मूल कारण माया के अधीन है और भगवान मायाधीश है इससे बड़ा और क्या अंतर सुनेगा कोई अद्वैती और शक्ति की बात जहां तक है उसमें सबसे बड़ी शक्ति एक है वो क्या सत्य संकल्प आठ गुणों में आत्मा पापमा बिजरो मृत्यु बिजघत्सो पिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प ये जो आठवा गुण है ये सबसे बड़ा है जो सोचा हो गया ले लो <laughs> जो सोचा हो गया न करना है न कुछ हाथ न पैर कुछ चलाना नहीं इशारा भी नहीं कर ना ना कुछ नहीं सोचा संसार बन जाओ बोली नहीं बन गया संसार की रक्षा हो जाओ उनके सब शक्तियां अपना अपना काम करने लगी जैसे मिलिट्री में आर्डर होता है क्विक मार सब चल पड़े हजारों लोग बिल्कुल पैर मिला करके तो ये तो गड़बड़ भी कर सकते हैं संसारी लोग एक को चक्कर आ गया गिर गया लेकिन भगवान की शक्तियों में तो भगवान रहते अरे जड़ माया शक्ति का जब इतना बड़ा कमाल है ओ नारद भव बिर सन कादी। बड़े बड़े धुरंधर सृष्टि कर देने में समर्थ विश्वामित्र वो फरसा लेकर वशिष्ठ को मारने के लिए गए थे ये ऐसी माया बलवती है नामे प्रपद्यन्ते एव शब्द लगा है सात चौदह गीता ये शाम स एवं भगवान दया धनंत दो सात बयालीस भागवत जिस पर भगवान दया कर दे कृपा कर दे उसी की माया हट सकती है छोड़ सकती है और किसी की नहीं किसी की नहीं जड़ सकती जासु सत्यता थे जड़ माया उसकी सत्यता से ये माया काम करती है ये हमारा हाथ जो है वो झापड़ लगाया वो गिर गया ये शक्ति हाथ की नहीं है ये जीव की है जीव निकल गया अब गाली दो उसको मारे जरा देखे उठेगा नहीं मारेगा क्या <laughs> जीरो बटे सौ हम देखो जड़ वस्तुओं से लठिया मारा ये जड़ वस्तु रिवाल्वर मारा गोली सैकड़ों मर गए ये लोहे का एक यंत्र है अरे हा वो सब ठीक है लेकिन इसमें एक शक्ति है वो शक्ति भी बलवती होती है सबकी अलग अलग शक्ति है एक झापड़ मारता है चार दिन का बच्चा चार महीने का तुम मां उसका हाथ चूम लेती है वाह वाह वा, वा। और मार दे और एक दारा सिंह मार दे तो फिर ये कहने का मौका न मिलेगी और अर्द गया तो भगवान की पावर और हमारी पावर तो सत्य संकल्प गुण भगवान का सबसे महान है और हम कौन से संकल्प शक्ति वाले हम तो संकल्प करते हैं फिर ज्ञान जन्य भवे इच्छा इच्छा जन्य कृति कृतिकृत जन्य भवे चेष्टा चेष्टा जन्य क्रियोचते अगर एक आ, सामान बनाना है हमको सुराही तो सुराही का ज्ञान होना चाहिए सुराही बनाने का सामान होना चाहिए सुराही बनाने का संकल्प हो ठीक है संकल्प के बाद चेष्टा करो पानी लाओ इसमें पानी मिलाओ मिट्टी में इसको यो यो करो एक चक्कर लाओ ये सब की नॉलेज भी हो तमाम नाटक होने के बाद भी हर आदमी अरबपति तो नहीं बन जाता सभी परिश्रम कर रहे है दिन रात एक दुकान लगा करके पान का दुकान तो जिंदगी भर वो कमाता रहा लखपति भी नहीं बना बेचारा और एक मामूली काम कर रहा है ये मुंकेश संबानी है बिल गेट्स है फोन कर देता है बस इतना काम है उसका <laughs> ना थोड़ा चलाता है ना पावड़ा इतना अंतर है लेकिन हरेक अरे आपको तो मैंने बताया था ना एक दिन चित्र जित केतु के एक करोड़ स्त्री और एक बच्चा नहीं हुआ और हमारे गधों के एक एक के बारह बारह बच्चे हमारे इस संसार में होते हैं है जिनमें कोई शक्ति नहीं एक झापड़ के है वो और चित्र तो के तु सतयुग के हम लोग प्रयत्न करके भी सफल ही हो जाए ये कोई कंपलसरी नहीं है आ हाँ। एक लड़का उसने सोचा था हम आई एस हो जाए अरे सोचते तो सभी हैं लेकिन वो हो गया हा बड़ी खुशी आई करने के बाद ट्रेनिंग में गया मसूरी वहां से लौट के आया पिता के पास अपने यहाँ घर में खूब मिठाई बच बट रही है सब खुशी बनाई जा रही है आ, अभी हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा फिर गवर्नर बनेगा और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो आप जीरो बटे साहु नई इच्छा पूरी हुई लेकिन भगवान सत्य संकल्प है इसी प्रकार सारे गुणों को देख लेना तो भगवान से हमसे अनंत भेद है और सबसे बड़ी बात वही जो बताया था कि हम मायाधीन हैं इसलिए भगवान सामने खड़े हैं आख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं खुर्दबीन भी लगा लिया लेकिन भगवान नहीं दिखाई पड़ा जाकी रही भावना जैसी मल्ला नाम असंद्र नाम नरबरा त्री नाम स्मरो मूर्तिमान दस तैतालीस सत्रह वो दिव्य है इसलिए ये जीव ब्रह्म दोनों दिव्य होने के कारण मैं कौन मेरा कौन का उत्तर हमारे माइक बुद्धि से त्रिकाल में असंभव है अत फिर वेदों के पास शास्त्रों के पास गए तो उन्होंने बताया जिस पर वो कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे दे वो उसको जान सकता है मैं कौन मेरा कौन वो दिव्य शक्ति जो हमको मिले मिलेगी उसकी भी शर्त है कि जो जीव भगवान के शरणापन्न होकर अंतःकरण शुद्ध कर ले ये हमारा काम तब महापुरुष उसको दिव्य बनाएगा ये भगवान और महापुरुष का काम तब हम दिव्य मन बुद्धि इंद्रिय को लेकर मैं और मैं को जान सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं तदर्थ आपको बताया गया कि उसी को भक्ति योग कहते हैं कि भगवान के शरणापन्न हो जाना भक्ति योग के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि बिना महापुरुष के मिले ना तो हम वेद का ज्ञान सही सही पा सकते हैं यह पहला दर्जा थियरी की नॉलेज अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाम समुद्रवत ग्यारह इक्कीस छत्तीस भागवत अपार है तत्व ज्ञान वेद को पढ़कर पागल हो सकते हो ज्ञानवान नहीं हो सकता अरे ब्रह्मा के सामने वेद आया उसने पढ़ा नहीं समझ सका तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कदये भगवान उसके अंदर घुसे और उसको बोध कराया वेद का तो और कौन है जो जान लेगा मुहयंत यूर सूरी लोग देवता हो कोई हो बृहस्पति हो सरस्वती हो कोई नहीं जान सकता इसीलिए परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमा नास्त्यकृतार्थम गुरु मेवा भिगचे वेदों ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्म गुरु के पास जाओ अनावश्यक क्यों पागलपन कर रहे हो तुम एक दस क्विंटल का पत्थर नहीं उठा सकते गोवर्धन पहाड़ उठाने जा रहे हो ये एक छोकरे ने उठा लिया था हम तो पहलवान है <laughs> तुम्हारे बस का नहीं है गुरु के पास जाओ वो संक्षेप में वेदों का पुराणों का सार बता देगा बस एक एक मंत्र का अर्थ बताना है तो सौ वर्ष की उम्र में भी असंभव है इतने लंबा चौड़ा वेद है और फिर वेद को जानने के लिए पुराणों का ज्ञान होना चाहिए और चार लाख लोग बनाए वेद व्यास ने उनका ज्ञान प्राप्त करो हेदांत हाँ, का करो ये पढ़ भी नहीं सकते ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है ये तो तासार उसका जो गुरु बता देता है उससे हमारा काम बन जाता है अपनी मेहनत से सरस्वती नहीं पा सकती इसलिए गुरु की आवश्यकता बताई गई गुरु के लक्षण के बारे में आप लोगों को बताया गया कि अष्ट सात्विक भाव जिसमें प्रकट हो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जिसे कहते हैं आप लोग वो हमको समझना होगा देखना होगा वो ऐसे नहीं देखा जाएगा हम गए तो थे जी लेकिन देखा कि वो तो बड़बड़ कर करके गाली दे रहे एक आदमी को ये ये, ये, ये महात्मा है <laughs> लौटा अरे मर्डर करते हैं महापुरुष लोग आपने पढ़ा होगा हनुमान जी महाराज हो महापुरुषों के दादा के दादा हे अर्जुन जी महाराज नर नारायण के अवतार गीता ज्ञान तमाम आप लोग देखते हैं कि आश्चर्यजनक बातें महापुरुषों की लाइफ में है तो ऐसे ही नहीं तो आप पहुंच पहुंच के और हम आई ऐसा है हम ये ये खोपड़ी चार अंगुल की वहां जाएगी तो लौट के चले आओगे और अपराध कमा लोगे इसलिए श्रद्धा पूर्वक नायम लोग न ना परो न सुखम संशयात्म नार चालीस गीता तात, श्रद्धा सुभेद कह रहा है श्रद्धा करो श्रद्धा करो जैसे संसार में श्रद्धा किए बैठे हो जो भाषा जैसी होती है एक का की शक्ल ऐसी होती है वैसे ही मानो और वैसे बोलो का ऐसी शक्ल क्यों होती है इसका नाम का ही क्यों है ए, ए लड़का पागल है इसको कह दो, वहां हम बड़े सरेंडर करके अपना काम कर रहे हैं हर जगह छोटी सी खिड़की से एक करोड़ दे दिया और कहा रसीद बना दो हमने कहा बनाता हूं खड़े रहो इतना विश्वास किया वो संसारी झूठ बोलने वाले 420 आदमी का वो कहने नहीं दिया आपने और खिड़की के बाहर हैं क्या करेंगे नहीं नहीं वो सब कर देता है हमने कई बार दिया है हा और भगवान और गुरु का मामला आया तो ऐसा क्यों ऐसा क्यों तो ऐसे लोगों का कल्याण असंभव है जहां डाउट करेगा कोई व्यक्ति पहले साधना करनी होगी गुरु के वाक्यों पर विश्वास करना होगा उसको अंधविश्वास बोलो तो रो आंसू बहाओ तो अंतःकरण शुद्ध होता है रोने से अंतःकरण शुद्ध ये कुछ बात समझ में नहीं आती भगवान तो आनंद सिंधु है आपका हा तो वो रोना क्या जरूरी है <laughs> ए, खोपड़ी लगा गया पहले विश्वास पूर्वक देखो जितने साइंटिस्ट हैं क्या करते हैं हमसे पहले जितनी रिसर्च हुई है उसको मान लेते हैं उसके आगे चलते हैं अगर प्रारंभ से फिर शुरू करें तो तो साइंस आगे बढ़ी नहीं सकते संसार में सब जगह हम श्रद्धा कर लेते हैं भले ही धोखा मिले क्या बिल गेट्स और मुकेश अंबानी स्वयं रुपया लेके जाते हैं बैंक में या निकाल के लाते हैं नौकर चाकर काम करते हैं ये बड़े बड़े मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या स्वयं सब काम करते हैं साइन कर दिया हो गया बस तो गुरु के द्वारा पहले तत्व ज्ञान होगा फिर प्रैक्टिकल साधना कराएगा वो बीच बीच में भी संभालना पड़ेगा उसको अपने शिष्य को जब अधिकारी बन जाएगा तो उसको बिना मांगे दिव्य शक्ति डालेगा अंदर और भगवान से मिलाएगा यह सारा काम वो करेगा इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने और स्वयं भगवान ने कहा है मत भक्त पूजा भेदिका 11 उन्नीस इक्कीस भागवत मेरे भक्त की अधिक पूजा करो मेरा नंबर दो मैंने तमाम वेद मंत्रों और पुराणों के श्लोकों से आप लोगों को बताया है संतों का महात्म क्या है और भगवान का दृष्टिकोण क्या है उनके प्रति और संतों के लक्षण के बारे में भी आपको बताया गया था कि संत दो प्रकार के लक्षणों से युक्त बताए गए हैं शास्त्रों वेदों में एक माया के अवगुण से रहित नंबर दो भगवान के गुणों से जुक्त बस तीसरी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती अर्थात भगवान के प्रति जीव का प्रेम जिसको हमने अष्ट सात्विक भाव बताया और उस महापुरुष में काम क्रोध लोभ मोह मदमात् ईर्षा वेशादि माया के जो गुण है ये रहित हो इनसे ये दो लक्षण से हम महापुरुष की पहचान करते हैं लेकिन बहुत सावधानी बरतनी होगी क्यों इसलिए कि अष्ट सात्विक भाव है और उसको महापुरुष छुपा भी सकता है मैं बताऊ <laughs> सबसे उच्च कोट के महात्माओं की दादी ब्रजगोपियां और सबसे बड़ा प्रेम का रस उसमें क्या हुआ था नृत्य गान वाद्य श्री कृष्ण के साथ है श्री कृष्ण के साथ आलिंगन के साथ एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण लेकिन डांस में नृत्य में एक भी पैर बेताला नहीं गया गाने में एक भी सारे गाना स्वर गलत नहीं हुआ बाजे में जितने भी झप ताल एक ताल सा ठीक ठीक चले रोजी मामूली आनंद मिलता है हम लोगों को संसार में तो गड़बड़ हो जाता है काम अरे भगवत प्राप्ति के पहले सुतीक्षण महाराज को खबर मिली कि राम आ रहे हैं हा आ रहे किधर जा आ रहे हैं दिशिश पंथ नहीं सूझा कोम है ये भी भूल गए अभी राम को देखा भी नहीं और यहां आलिंगन हो रहा है श्री कृष्ण का और कहीं गड़बड़ नहीं है जगो प्रबंधम स्वरत आल बंधम नहीं तो रात शुरू होते ही सब गोपियों को गिर जाना चाहिए था भगवान को छूते ही हे राम बैठे हैं अयोध्या में हे लक्ष्मण भरत उनको देख रहे हैं और चवर ढुरा रहे हैं कंप भी नहीं हो रहा उनको क्योंकि योग माया की शक्ति से कंट्रोल कर लेते हैं महापुरुष लोग प्रेम को तो चैलेंज के साथ अगर हम जाएंगे वहां तो सब उल्टा हो जाएगा एक सेंटेंस में बाप भी गया माँ भी गई बिटिया भी, भी गई बेटा भी सब परिवार गया एक संत के पास कैसे आए भाई मैं आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है और आपके हम गुरु बनाना चाहते हैं अब वो महापुरुष केवल लड़की की ओर देखे आप गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमको तो महापुरुष समझते हैं? अच्छा अच्छा लड़की तो बड़ी सुंदर है आपकी अरे कैसा बाबा है? ये लगातार घूर रहा है हमारी लड़की को और आप बोल रहा है कि बड़ी सुंदर है ए, चलो जी हो गया आपकी परीक्षा <laughs> मैंने एक दिन बताया था ना कि उमर को देख करके एक संत ने कहा तीन स्त्रियां जा रही थी एक छोटी सी थी चार साल की एक उसकी मां थी और एक उसकी मां थी बुढ़िया तो ने देख के कहा अगली न पिछली कुर्बान जाऊं बिछड़ी आग लग गई स्त्रियों को और वो अपने वो उसके गुरुजी भी वही थे और स्त्रियों के भी गुरुजी वही थे ने जाके सीधे पहले गुरुजी के पास ये बाबा जो है जिसको आप बड़ा लाड़ करते हैं उसने आज ये गजब कर दिया गुरुजी ने बुलाया बाबा को क्या क्यों रे तूने क्या कहा क्या हमने ये कहा गुरुजी जी क्या? ये कहा क्यों कहा इसे क्या ओ, मैंने देखा कि देखो ये बीच वाली उम्र कितनी बढ़िया है कि इसमें अगर हम भगवत प्राप्ति की ओर चलते तो कहां पहुंच गए होते अब तक बुढ़ापे में हमको होश आया तो आपके पास हम आए थे तो हमने तो उम्र के बारे में कहा था कि छोटी बच्ची तो बिचारी समझती नहीं भगवान भगवान को और वो बुढ़िया जो है वो तो आप आज यहाँ दर्द है आज यहाँ दर्द है आज गुटिया <laughs> यही करती रहती है उम्र तो बढ़िया वही होती है बस जुवावस्था की और ऐसी है कि जुवावस्था में बहुत बीमारियां होती है माया का अटैक काम का क्रोध का अहंकार का यहां चलता है अकड़ के हर आदमी आ, एक लड़की थी थोड़ा कुरूप थी लेकिन अठारह साल की थी औ, वो भी अपने को समझती थी कुछ तो एक कोई देवता मिल गए उन्होंने कहा बिटिया इधर आना न कोई बड़ मांगो हम देवता हैं जो आपकी इच्छा हो दे दे सुंदर बना दू तो एक झापड़ लगाया उस देवता को मैं क्रूप हूं क्या हम सब लोगों केवस्था में यह अहंकार रह चुका है बूढ़े लोग ये न सोचें कि मैं तो ऐसा नहीं हूं वो भूल जाता है हम लोगों की मेमोरी तो चौबीस घंटे की बात भूल जाती है ऐसी है? तो महापुरुषों को पहचानने में बहुत समय भी लगाना पड़ेगा समझने में लेकिन पहचानना भी कंपलसरी है बिना पहचाने और शरणागत हुए गाड़ी आगे नहीं चलेगी लेकिन क्या करें हम बताएंगे बोलिए लाडली लाल की